ब्रह्मानंद विद्यानंदो नाम हो। ब्रह्मानंद में तो चतुर्थाध्याय प्रारंभ से चतुर्दश ब्रह्मानंद विद्यानंद प्रकरण चौदवा अध्याय इधानी वृत्तवर्तिष्यम ग्रंथ योग्बन्ध माह जो ग्रंथ हो गया आगे आने वाले ग्रंथ दो ग्रंथों का संबंध पूर्वोध्याय के साथ इसी चतुर्थाध्याय का संबंध कहते हैं योगेनात्मिवेक मिथ्याचित ब्रह्मा पश्यथ विद्यानंदो नि इधानी वृत्तवर्तिष्यम ग्रंथो संबंध पूर्व मह उत्तर ग्रंथ का संबंध कहते हैं योगेनात्मेक द्वैत मिथ्या चिंतया चिंतया ब्रह्माद पश्यत ब्रह्मा पश्यतथ विद्यानंदो निनंदो निचि ब्रह्मा पश्यतथ विद्यानंदो योगे न आत्मविवेकन द्वैत मिथ्यात् चिंत्या ब्रह्मानंद पश्यत योग के द्वारा विवेक से द्वैत के मिथ्यात् चिंतन करके जो ब्रह्मानंद का साक्षात्कार करता है उसके लिए अथ विद्यानंदो निरूप्य विद्यानंद उसके लिए निरूपण करते हैं ब्रह्मानंदे योगानंद प्रथम अध्याय में आया योगे नकरण हो गया एकादश प्रकरण हो गया द्वादश प्रकरण है आत्मानंद आत्मा विवेक ना त्रय त्रयोदश हो गया अब द्वेशान द्वेश मिथ्या चिंतया योगानंद योग के द्वारा एकादश अध्याय द्वादश अध्याय आत्मा विवेक के द्वारा आत्मानंद कहा गया और तृतीय हो गया त्रय त्रयोदश हो गया अवैतानंद अवैतानंद तृतीय होने के बाद अभी विद्यानंद निरूपय थे चतुर्थ प्रकरण है विद्यानंदो नि ब्रह्मानंद का साक्षात करने के लिए तीनों अध्याय में तीन प्रकार बताया योग के द्वारा आत्मविवेक के द्वारा और आनंद है चिंतन नाम रूप में तुम चिंतन करके ब्रह्मानंद का साक्षात्कार बताया उस साधक के लिए अभी विद्यानंद का निरूपन करते है। का हैं विद्यानंद स्वरूप माहव विद्यानंद का स्वरूप पहले कहते है विषयानंदविद्या नंदोधि वृत्तिरूपक दुखा भावादिपेण प्रोक्त एक चतुर्विध चतुर्धयानंदवादिणुर्षनंदवत विद्यानंदीवृत्तिपक जयानंद बुद्धिवृत्ति है, ये विषयानंद भी रूप है। वह विद्यानंद चार प्रकार कहा गया, दुखाभावादि दुखाभाव गयाे आदिपद सी अभी कहेंगे ऐसा यद्यानंद चतुर्विध पुस्तः चार प्रकार कहा गया है शास्त्र में तर भेदमा तसे का से विद्यानंद से अभातरातर्गत भेद कहते हैं दुखाभा आदिण ये चार प्रकार है चातुर्ध्य में दर्शयति चतुर्विध्यानंद में चातुर्ध्य के से, चार प्रकार के लिखाते हैं दुखा भाव कासौस प्राप्त प्राप्यूह्यो चातुर्ध्य उदाहृत एक हो गया दुखा भाव काम, काम से प्राप्ति अकृत कृत्यो अहम हो गया ये भी एक प्राप्त अप्राप्त हम, कृतम कृत्यम ये न सकृत कृत्य कृत्य योग्य वस्तु जिसने कर लिया करें करें तो कृत्यानि, कृत्यानि, क्रित्यानि, क्रित्यानि ये वचन करेंगे अथवा बहुवचन करेंगे तो कृत्यानता जो करना था सो कर लिया कभी तो कृतकृत्य होता है अरे प्राप्त प्राप्ति प्राप्त जो प्राप्त करना योग्य था सो प्राप्त कर लिया और कुछ प्राप्त करने का बाकी नहीं रहा ये भी एक विद्यानंद का भेद कृतकृत्य है और प्राप्त प्राप्त अहम इत चार प्रकार शास्त्र में विद्यानंद कह गया काम से प्राप्ति जो कुछ इच्छा का विषय प्राप्त हो गया काम इति काम्यंत का की प्राप्ति आत्मा ज्ञान हो जाने पर आत्म साक्षात्कार हो जाने पर आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं जितने वस्तु सब आत्मृत है सब प्राप्त हो गया आत्म प्राप्ति से की प्राप्ति कोई काम काम्य वस्तु और कुछ अलग नहीं रहा जिसकी प्राप्ति के लिए काम से प्राप्ति काम काम है इच्छा का विषय है जितने भोग्य वस्तु सब काम सब से दुखा, दुखा का अभाव पहला है दुख का अभाव के लिए अब दुख की निवृत्ति होगी दुख होता है निवर्तनीय निवर्तनीयम दुखम विभजते दुख का अभाव है दुख का ध्वंस होगा जो निवर्तनीय दुख है जो दुख की निवृत्ति होगी और दुखों को पहले विवाह करके दिखाते हैं। है कंचास्मिक निवृत्तिम कश्य बृहदारण्य कंवच अहिकम चमुस्मिकम च यह लोके भव अहिकम अमु लोके भव आमुष्मिकम यह लोके में होता है दुख और पर लोक में जो प्राप्त होता है न रह आमुषमिकम इतम दुखम द्विधा ई रितम दो प्रकार दुख कह कहा गया है अहिकस्य निवृत्तिम बृहदारण कम बच आह बृहदारण कम अहिकस्य अह निवृत्ति में आह अहि के दुख की निवृति बृहदारने की यह में होने वाले दुखों की निवृति ज्ञान होने पर यह लोक में सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है अहिकस्य निवृत्ति यह लोक में जो दुख प्राप्त होते है सबकी निवृत्ति हो जाती ज्ञान होने पर यह बृहदारने के वाक्य न उच्च थी बृहदारने के वाक्य से कही जाती निवृति निवृतिम अहिक बृहदाहरण कम वचन आह बृहदाहक्य कहता है अहिक दुख की निवृति बृहदारण कवचन क्या है तत्ति वाक्यम पठती ये श्लोक पहले भी आये है तृतीय पढ़ो छोटे पुस्तक में दहमस दयामस्वय पढ़ा आत्मा चेत बीजानिया वहाँ अयमस्त पहला यहा था अहमस्मी पुरुष अयम अहम ऐसा आत्मा को साक्षात्कार कर ले अहम अस्मी ऐसे आत्मा का साक्षात्कार कार्य कर ले केमिचन किसकी इच्छा करता हुआ कस से काम आए किसकी इच्छा है, किस है? का इच्छा करने वाला भी कोई नहीं रहा शरीरम अन संजर है शरीर के पीछे अपने दुखी क्यों होगा इच्छा का विषय भी कोई नहीं रहा इच्छा का करता भी कोई नहीं रहा, रहा। किम कह करके इच्छा के विषय के ऊपर आक्षेप है इच्छा का विषय नहीं रहा आत्मा से कुछ नहीं है पर भोक्ता भी कोई नहीं रहा कसे रहा है? कसे भुक्तु? किसी कससे के लिए शरीर के पीछे अपने दुखी माने आत्मि शोक संबंधम दर्शय तुम तदेद आह आत्मा में शोक का संबंध दिखाने के लिए पहले शोक भेद आत्मा के भेद तद भेद मतलब आत्म भेद मार आत्मा के भेद पहले कहते हैं जीवात्मा परमात्मा से जीव संभे जीवात्मा परमात्मा के जीवात्मा परमात्मा इति आत्मा दिव्य शैली दो प्रकार कहा गया जीवात्मा और परमात्मा त्रिधि ही दे के साथ स्थूल सूक्ष्म के साथ चैतन्य के चित ताजात्म्य शरी के तादात्म्य के साथ वस्तु तो नहीं हो सकता है लोह पिंड को गर्म करेंगे तो अग्नि अग्नि लोहो का तादात्म्य एक रूपता दिखती है किन्तु एक नहीं है ताजात्म्य का भ्रम का अभ्यास होता है तीनों देह के साथ चैतन्य के तादात्म भ्रम से जीव हो जाता है परमात्मा ही जीव है चैतन्य के तादात्म के भ्रम के कारण जीव होता हुआ भक्त को प्राप्त करता है भक्त आत्मनो जीवत्व तो निमित्त मार आत्मा में जीवत्व तो क्यों हुआ क्यूँकी तीनों सर्वे के साथ तागात्म हुआ तादात्म हो जीवत्व को प्राप्त किया चैतन्य कारण रूपे शरीर ही ताजात्मक भ्रम चैतन्यु रूप उसका तीनों शरीर के साथ ब्रह्म हुआ तीन शर्य स्थल शरीर कारण रूप तीनों शरीर के साथ ताजात्मक ब्रह्म होने पर चैतन्य में भोक्तृत्व भवती चितो भोक्तृत्व भवती सब भोक्ता जीव ही तुझे भोक्ता को जीव कहते हैं इधानी पर स्वूपम परमात्मा का स्वरूप कहते हैं पर सचिदानंद सच्चिदानंद तादात्म्यं नामत्म गत्वा गत्वा सद्विवेके सद्विवेके गोग्यपन्न भोग्यपन्न सद विवेकेयो भयंद पर सचिदानंद सचिद आनंद ऋतु ब्रह्म परमात्मा नाम रूप ताम्य में गोग्यत्म आपन्नः नाम रूप के साथ तादात्म्य ब्रह्म को प्राप्त हो तादात्में तादात्में को एक रूपता को प्राप्त करके ये परमात्मा ही भोग्य हो जाता है नाम रूप परमात्मा में कल्पित है कल्पित की सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से अलग नहीं है और तो परमात्मा ही नाम रूप से दिखता है इसे अधिष्ठान नाम रूप के साथ एक तादात्म अभ्यास होता है संसर्ग अध्यास होने पर भोग्य को प्राप्त करता है परमात्मा ही तद विवेक हेतु नाम का विवेक कर देंगे तो न उभय विवेक हेतु अच्छा तद विवेक है स्वर्य विवेक करने पर भोक्ता और भोग्य न तो जीव भोक्ता है न परमात्मा भोग्य है उच्च परमात्मा का दिनों सर्य के साथ तादात्म्य होने पर भोक्तृता जीव है और परमात्मा का नाम रूप के साथ तादात्म्य होने पर भोग्य हुआ जब शरीर से नाम रूप से विवेक हो जाए तो वो नो भाई न भोगता है न तो भोग्य भोग्य रूपत्व आपत्ति प्रकार माह परमात्मा भोग्य रूपत्व को प्राप्त कैसे करता है तादात्म्य नाम रूप युगत्व नाम रूप के साथ तादात्म्य को प्राप्त करके भोग्य हो जाता है नाम रूप कल्पना अधिष्ठान तत्म ता प्राप्त भोक्तृत्व नाम रूप की कल्पना होती कल्पना का अधिष्ठान रूप्रम के साथ का संसर्ग होता है इदम रजतम भ्रम स्थल में इधम रजतम वस्तु तो रजतन नहीं रजत का स्वरूप अध्यास है इधम स्व वहाँ है सामने शुक्ति आदि वस्तु का इदम तेन ज्ञान होता है फिर भी इदम और रजत भिन्न होने पर भी दोनों का एकत्व भ्रम होता है कहते कल्पित इदम ये सामान्य वस्तु है दोनों एक नहीं भिन्न भी नहीं, दोनों का एकत्व भ्रम ताजात्म अध्यास होता है उसको कहते संसर्ग अध्यास संसर्ग संबद्ध तो इदम के साथ रजत का संसर्ग एक रूप संसर्ग हो नहीं सकता है रजत कल्पित ये दोनों सामने है तो अभ्यास ब्रह्म दोनों का ताजात्म अध्यास होता है तो संसर्ग अध्यास होता है ठीक इसी प्रकार नाम रूप कल्पना का अधिष्ठान हो गया चिदरूप ब्रह्म और नाम रूप के साथ ताजात्म प्राप्त ताजात्म संसर्ग को प्राप्त करके अध्यस्त संसर्ग को प्राप्त करके भोग्यत्म स्मृति भोग्यत्ता है परमात्मा ही भोक्तृत्व आदि अभाव कारण तीनों सारे से विवेक कर देंगे नाम रूप का विवेक हो जाएगा तो अभी विवेके नोभ न भोक्तृत्व है न ध्यान, शरीर त्रय जगत भ्याम विवेके तीनों सारे विवेक हो जाएगा तो जीव कोई भोक्ता नहीं रहेगा और नाम रूपे जगत तो उसे विवेक हो जाएगा तो ना भोग्य रहेगा विवेके भेद ज्ञान जाते सती न उभयम दोनों नहीं है उभय क्या है भुक्त भोग्य रूपम न तो भुक्ता जीव है न भोग्य रूप है नाम रूप के साथ सादात्म उन से भोग्य है सादात्म नहीं होने पर विवेक हो गया वेद ज्ञान हुआ तो कोई भोग्य ही नहीं रहा और भोक्ता भी कोई नहीं रहा ना तो नाम नचिदे उत्तम अर्थम विभ्रमती जो कहा गया उसका विवरण करते भोग्य मिछन भोक्तुरअे शरीर मनु संज्वरेत संत ज्वरा त्रिषु शरीरेश्वात्मो ज्वरा भिछन भोक्त शरीर भोगपूर्व अर्थ भोग्य मिशन भक्ता के लिए भोग्य वस्तु की इच्छा करता हुआ शरीरम अनुसंजलित शर्य के पीछे अपनी दुखी होता है भुगत है तीनों शर्य के साथ ताजात्मा होने के कारण भुगता है उसके लिए भोग्य चाहता है भोग्य नाम रूप ताजात्मा से परमात्मा भोग्य उसकी इच्छा करता है शर्य के पीछे अपनी दुखी है त्रिशु सर्वेश जरा स्थित तीनों सर्वे में ही ज्वर संताप है न तो आत्मा में ज्वर आत्मा में कोई ज्वर संताप नहीं तीनों सर्वे में असरे के साथ आध्यात्म प्राप्त करने पर भुक्तृत्व भ्रम होता है तो जर को प्राप्त करता है तो। भो जो अपना अहमस्म ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो तेरी नाम रूपक से नहीं रहा भोग्य नहीं रहा और तीनों शरीर से तादात्मनिवृत्त हो जाने से भुगत तो नहीं रहा तो भोगता नहीं रही भोग्य भी नहीं रहा तो फिर शरीर के पीछे क्यों दुखी होगा यही है जो दुख निवृत्ति बृहदारने के का यही तात्पर्य है इसमें तात्पर्य है कस्मिन शरीर को जर इसख्य किन शरीर है स्थूल सूक्ष्म करके स्थूल देह विद्यमान ज्वरा स्थल देहे में विद्यमान जो ज्वर है उनको दिखाते है। याद्धयो में व्याल देहे स्थित ज्वरा क्रोधा काम तो काम क्रोधादय तो सूक्ष्म जोजुर्दी धातूना वैषम्य स्थूल देह व्याध ज्वराशिता धाते धातु वात पित्त कफ ये धारण करते को कैसे धातु उनका वैषम्य आयुर्वेद शास्त्र में कहा कि वात पित्त कफ तीन ही धातु उनकी विषमता से ही रोग होते हैं फूलोदय में ये ज्वर सूक्ष्म रोग में रोग ज्वर है काम क्रोध आदय काम क्रोध लोग रागोदेश ज्वर कट देते हैं बीजंतु कारण है देह में जो दुख है ज्वर है सूक्ष्म देह में काम करता ज्वर है उनका बीज कारण है मूल कारण है कारण शरीर में बीज रूप से रहता है कारण शरीर में फिर जब जागृत सप्न अवस्था को आते हैं प्रकट हो जाते हैं रोग सुस्व अवस्था में कारण शरीर में अज्ञान में सब तो कारण बीज रहता है उस समय कष्ट नहीं होता है सुस्वी अवस्था में जो जागृत सपनों को आता है जीव तो ज्वर भोग पड़ता है प्राप्त संताप होता है तो कारण में हो गया बीज लिंग देह कारण देह ग्वराह पहले स्थल देह को ज्वर बता दिया पूर्वार्ध में उत्तरार्ध में सूक्ष्म शरीर और कारण शरगत ज्वर को कहा काम को धारे सूक्ष्म शरीर में और दोनों का बीज है कारण शर्म में कौन इनम उदाहुति तात्पर्य कथन व्याजन पूर्वकमे विशद उदाहृता या श्रुति गृहधार्मिक श्रुति आत्मा चीज उदाहुति का तात्पर्य कथन करते कथन व्याजन तात्पर्य कथन के चलसी पूर्वोत्तम एवं अर्थम विषय देते पहले जो अर्थ कहा उसका विषय स्पष्ट करते हैं और उसके साथ साथ तात्पर्य कहते है तात्पर्य कहते हुए अर्थ के स्पष्टीकरण होता है अद्वैतांद मार्गेण्वीता परात्म विवेचित भोग्यं अश्यन्स्तव भोग्यमश्योगे छेद पर अद्वैतानंद मार्गेण पूर्वाध्या पूर्वध्या में कहा गया परमात्मा का विवेचन करना सच्चिदानंद ब्रह्म है नाम रूप कल्पित है जो नायक का कार्य नाम रूप को परमात्मा से अलग समझे मिथ्या तो बुद्धि करे इसे परमात्मा का विवेचन हो जाने पर नाम रूप से अतिरिक्त रूप परमात्मा का विवेक ज्ञान हो जाने पर वास्तवम भोग्यम अपश्यन नाम रूप कल्पित हो गया और भोग्य वस्तु कोई वास्तव नहीं रहा किम नाम इच्छे ते पर भी थे? जो परि ब्रह्म क्या इच्छा करे ऐसे अपना से अतिरिक्त कुछ रहा ही नहीं वास्तव तो भोग्य है नाम रूप मिथ्या है क्या इच्छा करें? करे किमिचन कसे काम है जो किमिचन, क्या इच्छा करें? इच्छा का विषय कुछ नहीं रहा नाम रूप मिथ्या है बाकी सचिदानंद ब्रह्म है तृतीया अध्याय उक्त प्रकार है ना? पूर्व अध्याय में कहा गया जिस प्रकार नाम रूप का विवेचन करना मिथ्या है माया कार्य नाम रूप ये माया का कार्य है नाम रूप दोनों से विवेचन करना परमात्मा को अधिष्ठान है सब चीज आनंद रूप सब चीज आनंद रूप परमात्मा है ये विवेचित का भेद नाम रूप से भिन्न है अधिष्ठान सब चीज आनंद रूप नाम रूप कल्पित तो है वो व्यावृत है नाम रूप भिन्न भिन्न है और शब्द रूप चिद रूप अनुगत सर्वत्र एक है सर्वत्र रहने वाला परमात्मा है और जो व्यावृत होते कोई रहता कहीं नहीं रहता कभी रहता है वो मिथ्या कल्पित है नाम रूप ऐसा जानने, जानने पर जान लेने पर सर्व प्रपंच जब निश्चय हो जाता है नाम रूपात्मक तो ही प्रपंच को नहीं नाम रूप के साथ आध्यात्मा को प्राप्त करके ही परमात्मा भोग्य रूप से दिखता है नाम रूप को अलग समझ लिया अधिष्ठानंद सच्चे भिन्न है नाम रूप कल्पित है तो भोग्य कोई रहा ही नहीं क्या भोग इच्छा करेगा इसलिए कहा गया कि किम इच्छन किम, किम? यहाँ आक्षेप में क्या इच्छा करेगा इच्छा का कर विषय ही नहीं रहा